जो कहा गया था भाई तदेव ब्रह्म आत्मा अनात्मा का जो कथन जो हुआ है तो क्यों कहना पड़ा दोबारा तो कहा के बाद दो कारणों से कहा गया है या तो नियमार्थम अथवा अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्या इस पर विचार चल रहा था उस श्लोक पर विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम सती तदशा अन्य त्रष प्राप्त हो परिसंख्य है ट संख्या एक पृथ संख्या नियमा नियम पाक्ष पक्षे अनात्म इत्यादि पक्ष मने अनात्मी ब्रम बुद्धि ना हो जावे क्योंकि आत्मा में भी ब्रम बुद्धि हो सकती है अनात्मा में भी ब्रम बुद्धि हो सकती है लोगों को अनात्मा में ब्रह्म बुद्धि है ही इसलिए पक्ष में प्राप्त क्या है अनात्म में ब्रम बुद्धि होना प्राप्त उसे निषेध करके प्रत्येक जीवात्मा में ही प्रबुद्धि करने का नियमन करने का नाम ही नियम विधि है यह वहां व्रीनवंती विमान समय का व्रीही को जो है धान को कूट के ही पोखली में डाल के मूसलोम से कूट के उसका छिलका निकालना चाहिए तंडुल के लिए एक कहा तब कहते अन्यथा भी अन्य प्रकार से भी निकाला जा सकता है आजकल तो आधुनिक मशीनों में निकाल देंगे पहला राहत तो और जल से चलता था तो चक्की उससे भी निकाल सकते थे अनेक प्रक्रिया से नाकों से निकाल दिया चाकू से निकट दिया अथवा दुकान में तैयार मिल रहा है उठा के लाए तो अनेक प्रकार से चावल प्राप्त तंडुल प्राप्त उन अन्य जो साधन से प्राप्त है उन साधनों को निषेध करके अवहन रूपी साधन विशेष का कर विधान करने का नाम नियम विधि होता है उसे तदेव वाक्यार्थ वेलाया। तदेव ब्रह्मा इस वाक्यार्थ में जब आदि भूल जाए उस समय प्राक्तन संस्कार पाठवाद पातवा, पूर्व अनेकों जन्मों के संस्कार की पटुता के कारण से क्या होगा जो कि है और इनमें बुद्धि होने की प्राप्ति थी उसको देहा करने के लिए कहा तदेव आत्मत्वेन अनुभुये अच्छा उपास आत्म अनुभूय उपासते उपास्य में जो उपासते है उसका क्या नदियों को ही शरीर आदि है इनको आत्म रूप अनुभव करके उसका उपभोग करते हैं टिप्पण कारण यद्वा अथवा दूसरा पक्ष है सर्वम खल विद्रितम्य श्रवण ऐसा वाक्य श्रवण कर लोगों को भ्रांति हो गया ऐसा कुछ ब्रह्म है तो सर्वम खल विद्रम्य श्रवणे तदर्थ दृश्यं ब्रह्म बहुत बात है। जो है। सर्वं ब्रह्म इत्यो सर्वं का मतलब क्या ये जो घट पट संसार दिख रहे सारा संसार ब्रह्म है जो जो जो है जो हाँ। है है उसको एक्सप्लेन करना नजर में बारे में तो उसको तो उसको हमें अपवाद करना है, है उसको उसको मजबूत मजबूत नहीं करना आप कर रहे हैं, उसी को तो दर्द नहीं कर रहा इसमें तो मैंने पढ़ाई टिप्पण जान करके आप लोगों का लिए सर्व मन हाथाकर सर्व जीवात्मा जितने जीव माने जा रहे हैं वास्तव में जीव वाक्य में कोई है नहीं ये सारे जीव ब्रह्म ही है न तो अहम एवं ब्रह्मा न तो दृश्यम ब्रह्म नहीं बोल रहा है सर्वम से दृश्य को नहीं लेना है जगत को नहीं लेना है इसलिए टिप्पणी मैंने पढ़ा देखो यदा सर्व फलम ब्रह्म वाक्य श्रवणे तद अर्थ अनवधारणे सभी को इस विषय के इस मंत्र की अर्थ का निश्चय नहीं हो रहा है अनवधारण हो गया निश्चय नहीं कर पा रहे गलत निश्चय दिमाग में बिठा रखे हैं और सर्वं से जगत को लेते दृश्य को लेते गलत पाठ ही नहीं है बोलूंगा तो उसी मस्जिद कहा जाए माया कहा जाएगा देखो या। ना। ना। ना। ना। ना। ना। ना। ना। न कार्य मतलब कारण मस्ती अपूर्व अन परम न पूर्व मस्ती न परम अस्थी अपूर्व अनपरम न कार्य मेरे कारण मस्ती ब्रह्म कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं इसलिए तो कहा परम ब्रह्म के जा रहा है अगर ईश्वरत्व को माने जीवत को माने हा? तब ब्रह्म कारण है अगर फिरु? नहीं माने हा? तो कारण भी नहीं बस यही तो कह रहा है ईश्वरत्व क्या है क्या है इससे कारण भी नहीं है ये जीवत्व ईश्वरत्व के और से कारणत्व है, कारण है। अरे ईश्वर नहीं है तो नहीं तो तो कारणत्व नहीं है ये कह रहा मैं जगत है नहीं ईश्वरत्व तो नहीं कुछ नहीं कारण नहीं इसलिए कारणत्व भी नहीं नहीं ईश्वर है ना जीव है नहीं जीवत्व कारण है न कारण कारण है कारण मत कहो किसने कहा ब्रह्म को कारण यही तो सबसे बड़ा भूल हो गया है ब्रह्म कारण नहीं है निर्गुण ब्रह्म को जब लक्षित किया है मतलब ना तो मतलब क्या न कारण स्वीकार कर रहे हैं न कार्य तो स्वीकार कर रहे न कारण है न कार्य इसीलिए अपूर्व मानव परम यह शब्द क्यों आया है वृदाण्य में विशेष रूपये शब्दा या ब्रह्म का जाबर पूछने पर याज्ञना अपूर्व मानव परम न किसी का कारण भी नहीं है वो और किसी का कार्य भी नहीं है? जब वो किसी कारण नहीं है इसलिए उसका कोई कार्य नहीं और वह किसे कार्य न तो कोई कारण नहीं उस तत्व का नाम ये सारी चीजें जो दृश्य दिखाई दे रहा है जिनको कल्पना क्यों हुई कैसे हुई उसके लिए हम एक माया मान लेते हैं माया कहा है रहेगी निरस्त हो नहीं सकती इसे माया का स्थान भ्रम कह दिया जब माया के स्थान भ्रम कह दिया फिर पूछा गया वो भ्रम से भिन्न किया है।, है ना ये सब तर्क के जाल में जवाब दिया जा रहा है यथार्थवाद क्या है न माया है न ब्रह्म है, ना से है न माया से भी जगत पैदा होता है इसीलिए हम लोग वेदांत को तीन स्टेज में समझाते हैं फर्स्ट स्टेज क्या होता है सजातवाद में सृष्टि दृष्टिवा, ईश्वरीय सृष्टि मानाज फर्स्ट स्टेज में ईश्वर सृष्टि को मानेंगे ईश्वर को उसके कारण मानेंगे कभी ब्रह्म कारण नहीं मायोपाल ईश्वर कारण है ब्रह्म कारण नहीं यही तो बात है ना देखो घटाकाश और आकाश संज्ञा जब बदल गई घटाकाश और आकाश संज्ञा बदल गई आकाश और घटाकाश एक है क्या बिल्कुल नहीं, एक एक एक एक एक एक एक। नहीं। फिर जो ऐसे से आकाश और मकान बना दे सकते हो घटाकाश मकान बना के दिखा दो मेरे को ये भौतिक बात से परे हम लोग बोलते हैं जो भौतिक तत्वों के अधीन नहीं है जब हम आकाश घटाकाश की चर्चा करें और भौतिकवाद से कोई लिंगे नहीं है सिर्फ पट में और तंतु में अंतर सब में अंतर मानते हैं ये जो कार्य समझाया गया है केवल सृष्टि दृष्टिवाद से आम आदमी को ये जो जगत को भौतिकवादी अत्यंत भौतिकवादी है जो भूतों के आदर पर जीवन चला रहा है उसके सुख उठाने कहा कि ईश्वर है ईश्वर की सृष्टि है मानो मानो ईश्वर है और ईश्वर की सृष्टि ये उसको कहा जा रहा है जो व्यक्ति बिल्कुल जानवर जैसे जी रहा है केवल खाना पीना भोगना जानता है उसको अध्यात्म में लाने के लिए माँ कह दिया सृष्टि दृष्टिवाद एक ईश्वर है उसकी सृष्टि है उसने सारा चलते से निर्माण किया या आकाश है जल है वायु है भौतिक है उसका लॉस है फिर उसे ऊपर उठा जब उसकी चिंतन किया मनन किया तो ईश्वर भी नहीं है दृष्टि सृष्टिवाद जो तुम्हारी ही यह सारा सृष्टि है ईश्वर कोई है नहीं ना ईश्वर कोई सृष्टि है जीव की अपनी कल्पना से सारा सृष्टि होता है या आंख खोला तो सृष्टि ने बैठा कुछ नहीं। जब में भी फिर ये सृष्टि मेरे द्वारा जो कल्पना होकर सारे मेरे हाँ जिसको बार बार लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं अंत है बाहर दिख रहा है झूठी है नहीं फिर दृष्टि ऊपर उठेंगे जब देखेंगे इसकी जाया। भी सोर्स कहां से आया सकता तब ऐसा हमारी अविद्या से थी, अभिद्या क्यों मानी जा रही है क्योंकि हमने अपने सृष्टि मुझे जदीप रहा है जब उससे हम पर उठेंगे तो सृष्टि भी नहीं है न दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं रहा अजातवाद में पहुंचते जब अजातवाद में पहुंचते हैं तो ना ब्रह्म के अलावा पहुंचे उस स्टेज को लेकर कहा जा रहा है इसलिए सर्वम कलदम ब्रह्म के स्टेज के लिए और उस स्टेज तर के लिए है उस तर में क्या हाथ चाहिए वो तो अनर्थ लोग कर दे रहे हैं हम लोग करते क्या है तीनों वेदांत को खिचड़ी कर देते हैं समस्या आप लोगों के साथ ही हो जाता है अजातवाद दृष्टि सृष्टिवाद सृष्टि दृष्टिवाद किन अधिकारियों के लिए क्यों कहा जाता है इसको आप अलग अलग कर देंगे तो कोई मिक्सर नहीं होगा फिर आप भी कहेंगे न ईश्वर है ना माया है न कुछ असल हम सब यहाँ है और बात उधर भी कर देते हैं तो गड़बड़ तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण साफ रखिए तो नहीं वेदांत तीन स्तर को स्पष्ट करना है तभी समझ में आती है। तभी इसलिए कहा जा रहा है तदर्थ अनवधारणे सर्वम कल ब्रह्म का जो समय समझा नहीं है वो है? तो तो क्या कर लेता है आपाततः झड़ भड़ करके फर्स्ट इंस क्या कर लेता है सर्वम विदम दृश्य ब्रह्म इत्यवन ब्रह्म बुद्ध प्राप्त है जब भ्रांति क्या हो रहा है तक दृश्य कोई ब्रह्म बुद्धि कर रहा है आदमी ब्रह्म सर्वकल करते हुए इसे कारण ढूंढेगा तो कहा जाएगा, जाएगा। जड़ माया से भी चेतन से आया तो खत्म फिर से माया है है कहा कुछ आया तो गड़बड़ कर रहे What are Are you you you. seeing seeing is is only No No no no no no. how can that be your like you no, no, yes, like your dream. Everything huh? your dream you. no, no. Everything no, no, no. yeah. in every ignorance. कहा से हो गया स्वर मेरा ज्ञान हो गया मेरी अविद्या के वजह से स्वर दिखाई दे रहा है मैं थोड़ी सब्र हो गया अविद्या मेरे अंदर है कुछ भी सब देख रहे हैं आपके अंदर चला जाता है फिर से कौन तो मैं कौन वहाँ पर आ ना मैं कौन अविद्या चैतन्य चैतन्यनली चैतन्य चैतन्य फर्क बहुत फर्क पड़ता हो क्या आप बात कर रहे हो चैतन्य चैतन्य चैतन बने ही हो उससे कोई लेन देन नहीं होता लेकिन चैतन्य से पैदा नहीं होता जब तक अविद्या होगी केवल चेतन से कभी पैदा हुआ नहीं आज तो कुछ भी बिकम ड्रीम ड्रीम ड्रीम इज ओनली बेस्ड ऑन चैतन्य चेतन ड्रीम अगेन no, no, देखो टीवी no. का स्क्रीन हजारों अर्ष्टान दिया टीवी का स्क्रीन में चित्र बेस्ड है इन Oh, okay. अविद्या तो मेरे अंदर जो कल्पित अविद्या हुई है अविध्या तो ने कल्पना कर दिया तो कल्पित है ही नहीं डिफरेंट है ही नहीं डिफरेंट बोलो इन डिफरेंट बोलो कोई लेन नहीं है नॉन डिफरेंट बोलो अरे वो केवल दिखाई देने से माना जा रहा है वो है ही ना चीज। जो चीज है नहीं कैसे कर दूं, है करके और अभिन नहीं कहते कह दू बार अभिन है अभिन नहीं।, नहीं है, है ही नहीं।, नहीं वो सदस्य विलक्षण सदस्य विलक्षण नॉट सदस्य मनिवचनीय सदसद विलक्षण बिकॉज इट्स नॉट लाइक ख पुष्प इट नॉट नॉन ट वो नॉन एग्जिस्टेंट पुष्प के समान नहीं है सत्य और ब्रह्म के समान भी नहीं है इसका असत्य है नहीं सत्य है वो न असत्य सब असत दोनों ही नहीं है अनिर्वचन का मतलब क्या है कुछ है वो क्या है और नहीं भी है क्या मतलब है वो का दोष आप नजर आ रहा है तो अविद्या कैसे नजर आ रही है तो अविद्या ही नहीं है तो नजर आ रहा है विभ्रांति है में नजर आ रहा है तो सत्य हो गया भ्रांति रहो उसे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ सर्वमकलित ब्रह्म की ब्रह्म बुद्धि करना है किसमे ब्रह्म बुद्धि करना है ये विचार हो रहा है सर्वम कलित ब्रह्म की शांति के पास मंत्र आया है ब्रह्म की दृष्टि करो किस में दृष्टि करोगे सब में किस सब में बस यही तो निषेध कर रहे हैं यही तो निषेध कर रहे हैं ये तो सारा जगत जड़ है मिथ्या है माया है अविद्या है उसमें दुर्भ्रम बुद्धि करोगे तुम भी जड़ हो जाओगे जिसकी जैसे तुम चिंतन करोग वही तुम हो जाओगे जड़ को ब्रह्म सोचोगे तुम भी जड़ हो जाओगे इस जड़ का स्थान को चेतन सोचो बारह में वक्त है टीवी का स्थान दे करके चित्र को भूल जाओ चित्र का स्थान स्क्रीन को तो स्क्रीन में टिकने के आप एक दम नहीं है आप चित्र में टिक करके नाच करके बोल रहे हो जब स्क्रीन में टिकोगे तो स्क्रीन में पता चलेगा स्क्रीन में चित्र है ही नहीं स्क्रीन में टिको ये चित्र है नहीं ये चित्र दिख रहा है इसलिए तुमको कल्पना करके बतानी पड़ रही है अद्या है स्क्रीन में गए ना विद्या है ना चित्र है असल हम लोग उस अधिष्ठान तक ये सारा साधन अधिष्ठान में पहुंचने के लिए है न कि साधनों को ही सत्य कहने के लिए नहीं सर्वम ब्रह्म जो कहा रहा है सर्व दृश्य जो तुमको दिख रहा है इस दृश्य का अधिष्ठान में ब्रह्म दृष्टि करो सर्वम में नहीं करना सर्वम में करेंगे तो हम भी सर्वम हो जाएंगे जड़ हो जाएंगे प्रकृति लेकिन पहले बोल चुके इसलिए इनका कहना है सर्व कर रहे अनात्में उसको निषेध करने के लिए सर्वम के अधिष्ठान में जाओ सर्वम को मत अत्र उपास भोग्यत् नुभवंत यहां जो उपास्य है उसका भोग्यत् नहीं करता हूं इसका आत्मन एव ब्रह्मी धार एव अनात्मन अब्रमत्व पुनरुक्त यावत और स्पष्ट करते हैं आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि की दृढ़ता करने के लिए सभी रिविधिया है आत्मनि एव ब्रह्मत्व बुद्धि धार एव अनात्मन अब्रम्मत पुनरुक्ति इसे नईदम यदि तुम उपासहत्व का जो पुनरुक्ति हुई है आत्मा में करने करने के के लिए लिए है न कि में बात और इसी प्रकार से कौन से क्या अर्थ होगा प्राप्त हो, हो परिसंख्य न्याय अनुसृतिया तदेव ब्रह्म आत्मनि ईव आत्म तदेव ब्रह्मी एक चैतन्य जीवात्मा तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है ऐसे जानो कहने के बाद आत्मा में ब्रह्मत्व प्राप्ति हो गई और लेकिन अन्य उपनिषदों में क्या कहा मनोब्रह्मीत आदित्य ब्रह्मित सीता अनेक उपाधियों में ब्रह्म दृष्टि करने को का उसी प्रकार से सब ब्रह्मित सीता वो भी उपाधि ब्रह्म दृष्टि करने को कहा अतव आत्मा भी ब्रह्मदृष्टि प्राप्त यहाँ पर तदेव ब्रह्म विधि अहम ब्रह्मस्मित तत्व्यों के आधार पर जीवा रूपा जो आत्म आत्मचैतन्य जो है इसी में ब्रह्मत्व प्राप्त था इस विधि के आधार पर और उन उन्वियों के आधार पर अनात्म ब्रह्म विधि प्राप्त है तत्स अन्त्र प्राप्त परिसंख्य की त्मा में बुद्धि प्राप्त है अनात्मा में बुद्धि प्राप्त है, दोनों प्राप्त स्थिति में किसमें करना, किसमें नहीं करना वाक्य में तब कहते हैं प्राणादोपि तब तो, तो यह ताम प्राप्त तो होती उसको निवृत्त करने के लिए क्या करना पड़ा हमको कहना पड़ा कि नहीं नहीं उपास होते जगत सर्व तद्र ब्रह्म दृष्टिया उपास ब्रह्म वह ब्रह्म नहीं है उपास ब्रह्म जो का का उसी को निषेध करता है वहां जो सर्व खर्ग् विधि किया छांद में उसी को यहां उपास निषेध कर दिया किसि करना केवल प्रत्येगात्मा में जीव ब्रह्मित्व का ही दृष्टि करनी है हमें जगत ब्रह्मित्व दृष्टि करना नहीं है ये निषेध कैसे होगा इसके लिए दो बात ब्री और नेदम। ये निषेध था वाक्य इस तरह से नियम पक्ष दृष्टि से भी अनात्म अनात्म्रम बुद्धि को निषेध करने के लिए है और प्रसंजा पक्ष में क्या हो गया आत्मा और अनात्मा दोनों में प्राक्रम दृष्टियों में से आत्मा में ब्रह्मष्टि करना है अनात्मा में ब्रह्म दृष्टि नहीं करना है यह निश्चय करने के लिए इस विधान से नियम विधि पक्ष और प्रसंख्या पकष दोनों में हो गया कि को ही करना आत्मा में ही ब्रह्म दृष्टि करना है अब इसको और विस्तार से अन्य उपाधियों को मिलकर समझाना चाहते हैं अन्य इंद्रियों को भी लेकर समझाना चाहते हैं गुरु आचार्य इसलिए कहते हैं मनुते येन आहर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विधि निदम्य उपासन मनसा न मनोत जिसे मन से मनन नहीं किया करता है जिसे कोई भी व्यक्ति मन से मनन नहीं कर सकता है येन न किंतु जिससे मन की यह मणन क्रिया हुआ करती है ऐसा जो कहते हैं आहोहू ये ना मनो मतम मतम मणनम भावमिकता प्रत्यय मरनात्मक क्रियाम करोती ये न मन इत्याहो तदेव जिसको ऐसा लोग कहते हैं तदेव ब्रह्मी उसी आत्मगतम तो ब्रह्म करके जानो नम उपास देश काला से परिचिन्न जगदात्मक वस्तु इसको जो है इदम जो, जो कुछ भी है उसको लोग जिसे उपासना करते से उसको तुम ब्रह्म मत समझो द्रम द्रम नहीं है यन मनसा न मनोते न नमन मन अंतकरण बुद्धिमनस और एकत्रिय मनसा से अंत करण को लेना बुद्धि और मन दोनों को एक करके कह कर दिया गया है चित्त आह इसी में चित्त और अहंकार को भी और उनमें बाकी दो को भी एक कर दिया तयोर वेदांत मन अंतकरण उन सब का भेद करने से ही या मन एक शब्द के द्वारा संपूर्ण अंत करण को ग्रहण करना मनुद्या ने नह ण साधारण और मन मनपत् क्या करना करण करन लेना है ना हमने इसे करण जिसे करना है ने नहीं थी। ऐसे करके मन को लेना और फिर भी मन का अपना व्यापार भी यहां कहा जा रहा है संकल्पात्मक नहीं बल्कि देखना सुनना खाना सारी जो क्रिया हो सर्वकर्ण उन सब का ज्ञान भी मन से हो सर्व करण साधारण इसलिए आगे कहते हैं सर्व विषय व्यापकता कि मन का विषय सुख दुख कार्य विषयकरण का जो गुण है उत्तर धर्म है उनको ही नहीं लेता है मन किंतु मन बाहर जो इंद्रिया कर्मेन्द्रिया उनके भी विषय का ही ग्राहक वही होता है इसलिए कहते सर्व विषय व्यापकता मोरते मर्ण क्रिया प्रत्येव मन से कर्णत्व न तो रूपा दर्शन आदि क्रिया प्रतिम आशंका वारय कोई ऐसे करे वो मन मन, वो मन, कर मन, मन नहीं नहीं कह करके आपने इंद्रिय क्रिया सामान्य प्रतिकरण सकल इंद्रियों इंद्रिय क्रिया सामान्य के करण है। प्रति वह कर्ण है तेक्षित तो मन का संबंध होना बहुत जरूरी है मन के संबंध के बिना विषय ज्ञान हो ही नहीं सकता है इसमें क्या प्रमाण है सारे उसी के होते हैं तब कथ प्रदान को पिछाद एक पांच तीन काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति धृति धीरे है सारी क्रिया उसी से हो रही है देखो कामना मे इच्छा संकल्प विचिकित्सा मे संशय श्रद्धा अश्रद्धा धृति मे धैर्य अधैर्य धीम ने लज्जा धीम ने ज्ञान ज्ञान सकल विषय ज्ञान मनसी शब्द है सुखात्मक नहीं का सारा मन धर्म है है कामादि वृत्ति मत मन का प्रकार की वृत्तियों वाला यह मन है तेन मन सा उस मन के द्वारा यथ चैतन्य ज्योति ही पहले लेना चैतन्य ज्योति ही मनसो अवभाषक न मलोते मनोते मन का भी अवभाषक है आपका अपना जो आत्मा है वो कैसा है वो मन का भी ये सर्व। कहते हैं कि मनसो अवभासम अवभा मन का भी वो प्रकाशक है इसे मन उसे प्रकाशित नहीं कर सकता मन बास्म अतव उस चैतन ज्योति को ना मन अपने विषय नहीं बना सकता न संकल्प ना, संकल ना आत्मा के बारे में ना संकल्प कर सकता है और अंतकरण से बुद्धि भी ले लिया आपने इससे न निश्चिन बुद्धि और मन के तो करके एक आगे निश्चिन होती निश्चय भी नहीं कर सकते मनुष्य अवभाषक नियंत्रित्वा मन का भी अवभाषक होने से उल्टा मन का भी नियंत्रक है मन का भी वो नियंता ही है नियंत्रित नियंत्रित अभेदार्था तृतीया अवभाषक जो तृतीया है अभेद अर्थ में है अवभाषकतात्मक नियंत्रता अभेद कर देना हेतु भाव नहीं है जो उसके अवभाषक है वही उसका नियंत्रित्व है वह प्रकाशक होने से वो नियामक भी हो गया ये अंतर में ब्राह्मण ने समझाया सब में वो विद्यमान कर सब क्या कर रहा है वो नियमन कर रहा है नियमन कैसे करता है अपनी इच्छा से नहीं करता आपकी कर्मानुसारण करता आपके कर्मानुसारण आपको चलने को मजबूर करते ब्राह्मण सर्वाभूत ब्राह्मण सर्वाभूत माया गीता में कर का दौड़ा रहा है वो दौड़ा रहा है दौड़ाने का निमित्त क्या है खुद की इच्छा से दौड़ा रहा है तो फिर उसे ने, दोष आ जाएगा वैषम्य दोष आ जाएगा किसी को अच्छा ढंग से दौड़ा रहे किसी को खराब ढंग से दौड़ा रहे क्यों किसी को सुखी बना दिया किसी को दुखी बना दिया क्यों तब कहेंगे आप ही के कर्मानुसारे न आपको चलने की हो केवल सत्ता मात्र से प्रेरणा देता है यही उसकी नियामक कुछ तो नहीं प्रति प्रत्यगे स्वात्म न प्रवर्तित अंतरण प्रतिषय प्रति प्रति सर्वं स्वभाष्यम प्रतिषय अपने द्वारा सकल संपूर्ण विषयों के प्रति प्रत्यगा प्रत्यगे बने प्रत्यगात्म वास्तव में प्रकाश जीवात्म क्या है सर्व प्रति प्रत्यगेट स्वात्म न प्रवर्तते अंतक अद वे अंतकर्ण अपनी अधिष्ठान भूता प्रकाशकभूता नियामकभूता सुरभूता उस आत्मा कवि प्रकाशन या मनन कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता है न प्रवर्तते अंतकर्ण अतः अंतस्तेन ही चैतन्यज्योतिषा अवभाषित मनस मरन सामर्थ्य क्योंकि अंदर में अंतस्थेना अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिषा तो सर्वव्यापक होने से वो अंतस्त भी है वह भी है अंतस्त भी है जो सर्वव्यापक होने के नाते अंतस्त चैतन्य ज्योति के द्वारा औभाषित मन सो जो प्रकाशित मन है वो मनन सामर्थ्यवान हो जाता है यदि वह चैतन्य से मन प्रकाशित ना हो तो यह मन मनन का सामर्थ्य वाला नहीं हो मनो उसी के द्वारा यह मन वृत्ति वाला हो जाता है येन इसीलिए आहो दूसरे लोग विद्वान लोग ज्ञानी लोग क्या कहते हैं उस ब्रह्म के द्वारा यह मन विषी कृतम ना सकल विषयों का मनन करने में समर्थ होता है व्याप्त हो जाता है कथयंती कौन ब्रह्म दिकौन। इसलिए तदेव मनस आत्मा अवभाषक नियामक प्रकाशक प्रेरक वा वो आत्मा को प्रत्यक्ष दानम कौन है वो ब्रह्म वो आपकी प्रत्यक्ष चैतनी है उस प्रत्यक्ष को ही ब्रह्म विधि ब्रह्म करके जानो नीदमेदास